है ये अर्जुन Oh. कर ही डाला पांडव दल संतुखा युधिष्ठिर के भ्राताओं ने अर्जुन को रण में खींचा चीख दिखा कर भागे अर्जुन ने कर डाला पीठा बड़ा लांग रहा था अर्जुन मेरा मरुथल नदिया नाला यहां द्रोण गुरु ने कुरुक्षेत्र में चक्रव्यूह रच डाला टकरवियों का युद्ध तो हम सबके लिए नया था, अर्जुन ही जाता था, था उसका, पर वो तो दूर गया था। ऐसी विपदान परी, अब कौन से तोड़ेगा? आप नहीं छोड़ेगा, हाँ, लाभ नहीं छोड़ेगा। फिर संवादों के दौर चले, पर कोई ना आगे आया, न भीम न कल न मेरे ही बस मेथी ऐसी बाया उन बचाए इस रण को ये कैसा संकट आया क्या रुप दराज क्या दृष्ट तुमने सब ने था शीश झुकाया ना केशव साथ हमारे थे जो हम सब के पालक थे पर था भूखा शेर और वो उसके रखचालक थे पृथ्वी के किस कोने पर रजून लड़ता है Dekh lo kaisi sthityo se Aysa pala ha Hai ha Par ha, ha, ha, to kai gosso dure Kahi to yudh Kohar gę hym hmm. Pidz pichy se jaitaan Pidz pichy se jaitaan तो पहचाने इस सभा उनसे भी कहता पहचाने भी साश्री ने चावल के दानों से व्यू बुना था, मार्थ। फिर माँ को बदलाया था मेरी, भीतर जाने का सब जोहर, और कान लगाकर सुनता था मैं मात गर्भ के भीतर, जब बचपन में सब साथी कंचों से खेला करते थे, तो मेरे मन में चक्र व्यू के द्वार खुला करते थे, तो मेरे मन में चक्र के द्वार खुला करते थे, भेदात्म आप बस चार नदी और चार महार थी दे, दे देखे कैसे कुछ में हम इस चक्र व्यू को खेदे, पर धान रहे, पर धान रहे जब बाहर जाने की रणनीति आई और विताश्री ने माता को बाहर की राह बताई, तो मेरी भोली माता को निराने या कर दिया और आधा ही हो पाया उस व्यू ज्ञान वो निरा अब तोड़ के साथ वो ढाबा दे मैं अंदर को ले जाऊंगा पता नहीं व्यू से तब भी निरा दिखलाई हम तेरे पीछे आएंगे व्यू के पट जो खुले तो उनके बीच में डट जाएंगे हमारी पांडव सेना लेकर तेरे संग युद्ध करेंगे उस अकमकार को तोड़ेंगे उस व्यू को त्वर्त करेंगे तुम को भीतर लेकर जा हम तुझको बाहर लाए हम सब सेشتی होता है सारे तेरी प्राण बचाए तेरी ये बात कठिन ये 16 साल का बालक है और अर्जुन नहीं यहां पर तो तू ही इसका पालक है हम सबके रहते ये कैसे इस व्यू में जाए ठिक्कार हमें होगा तो इस पर आज भी आए हे बात कहे ना पाद्य बुलावो आहट होकर माना कि मैं बालक हूं पर आया हूं निश्चित होकर माना कि मैं बालक हूं पर आया हूं निश्चित होकर जो काम किया जाना था सर्वश्रेष्ठ अर्जुन के द्वारा जाएगा चुंका बेटा और काम करेगा सारा इसमें कोई नई बात नहीं ये तो होता आया है जो काम पिताना कर पाया बेटा करके आया है अब और करो ना समय गड़ और युद्ध का शंख बजाओ मैं आगे आगे चलता हूं सब पीछे पीछे आओ चल बेटा आगे आगे हम तेरे पीछे आएंगे तेरे ताऊ चाचा अपनी जान लड़ा जाएंगे पर तुझ पर आज नहीं आएगी ऐसा वचन हमारा आज तेरी रक्षा करेगा पांडव गुलिए सारा आज तेरी रक्षा करेगा पांडव गुलिए सारा Fir pita maha wo garcha jesiś śe dhaara band me. Fir pita maha wo garcha jesiś śe dhaara band me. Or dową ogoła dół ludał ta pochyl kuchieczk me. Dół muri harkamp baca. Ham bągę picie picie. Desencha poch. me guza chlał gęa. वो खीच दल में शोर कैसे आया दल में शोर ये उसका बेटा है, पन पहचानी से ये अर्जुन नहीं, ये उसका बेटा है, ये अर्जुन का बेटा है, कोई चिल्लाया रे नहीं ये अर्जुन, ये उसका बेटा है। क्या मन्यु फिर उस चक्रव्यूह हे अमराज तुम कहो हुआ क्या फिर महाभारत रण क्या वो भारत क्यों महाभारत आज को मैं सोचूंगा फिर अपने दल में तू जा अभिमन्यु खोजूंगा जिनके आगे เทพสอาจ परम वीरो पर उसने भाग चलाए जैसे मत भेड़ियों के एक सिंह खड़ा होता है एकाकी होता है लेकिन वही बड़ा होता है देखने वाले बतलाते जब मन्यु गुर्राया था उन सात भेड़ियों के भीतर का भय भी था। घाट अस्त्र उस पर फेंके जाते थे और दूजे ही क्षण हां तो अपना उत्तर भी पाते थे अब कोई सोचे ये तो बस मुझको ही बात रहा है फिर कैसे बाकी के इन छह वीरों को साध रहा है और गुरु ने तब उसको रथवंचित कर डाला था उसके सभी ने Khera रूप में कहां गुरु और पूशेष के guru सिखाया किसने मैं अत और शषस्त एक आप मत्य ख हूं अयू मेरी जञ है सब हुआ कितना अभी बड़ा हूं और आप सभी है वहां पथ और सारे क्या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 कोई पिता का गुरु यहां पर कोई पिता का भाषा कोई पिता को मित्र कहे तुम सबसे मेरा नाता अब तक तुमने शोरज अराइक जीवन अपनाया है वीर सभाओं में सारी निश्चित परिचय पाया है फिर क्यों अपने गौरव को तुम उठें लगाना चाहो मैं युद्ध को तत्पर हूँ Ale kiedy bari, bari se o ty O o खतम बैठा नीचे पहिए को आकाश बना वो स्वयं ye te na tak sudan de paaye telash na de paje. na de ताओं पर भी वो एक अकेला था भारी हम उसको लाग नहीं पाए लगा चुके सत्ती सारी, लगा चुक... के मन में शंकाएं हैं कर मारे ना मारे कोई आगे ना बढ़े अभी से है है का बाकी तो बाकी है जो एक पर ये मैं मत लेना के उसार्जुन का है जिसके की शैया का की के अस्त दिए शायद ये उनकी सीमा थी जो पहले ही वो लांग गए पर इतिहास की सीमा तो बतलाएगा ये समय है का चक्र नहीं जो टूटेगा गिर जाएगा ये समय है का चक्र नहीं जो गिर जाएगा इसको तो चलते जाना है चलते जाएगा जाने i trzeba zaufania do tego, żeby nie było Chen Kaha. छड़ को ही रुक जाना ये कारे कुछ बदलाएंगे इनकी बातें भी सुन जाना ये बदलाएंगे पुत्र आपका रणधुमी में खड़ा रहा शत्रु की गिनती जो भी हो वो हिम पर्वत सा आड़ा रहा शत्रु की गिनती जो भी हो वो हिम पर्वत सा मृत्यु के अंतिम छड़ तक भी उसने ऐसा युद्ध किया। उस सर्वशेष चर्जन का बेटा था इस रणभूमि में सिद्ध किया। आपकी सेना की, की गिनती तो एक से कम हो जाएगी, पर हरी अनुपस्थिति को ही लाएगी। मैं तो साधारण सैनिक था, जो कर सकता था वही किया। पर दुख है आपके सैनिक ने कि महत्व कुछ नहीं किया पर है आपके सैनिक ने अति महत्व कुछ नहीं किया इस धर्मी युद्ध के मंचन में मेरा पात्र यहीं तक था स्वीकार करें अंतिम प्रणाम और अब दे चलने की आज्ञा स्वीकार करें अंतिम प्रणाम और अब दे चलने की आज्ञा ये कह करके वो वहीं गिरा मिट्टी में मिट्टी जा पहुंची मनु के परंपराएं की वो दुखद घड़ी अब आ पहुंची हे तुझसे ये दे देगा पर हम सब में जब उसको अपना बेटा नहीं दिखेगा से उसको उसने मेरे कंधे से गांडी नहीं खींचा है तो साथ था मेरे का शोर उसने रण में कोई भारी विध्वंस मचाया है शायद वो थका हुआ होगा शायद कोई खाओ कमाया है लेकिन वो मेया बेटा है खावों से पिचलित ना होगा शायद अपनी माता से मिलने को वो चला गया होगा पर ये सारे योद्धा क्यों अपने सी झुकाए बैठे हैं क्या आज भारत में हम कोई वीर दवाय बैठे हैं पर मेरे चारों घाता i on kiedy będzie ją karać, drupadraj bie, drist dumn bie, wszystkie bie wier पाओगे प्रश्नों में तो घिरा हुआ खुद को सदेवी पाओगे यही उत्तर को प्रश्नों से पहले ही किर जो तो जिसका देना है तो उसका उत्तर पाओगे अर्जुन ही है जो तुमसे से आगर सवाली पूछेगा o roku gininek rodzina jest tak roz salahną प्रश्न के उत्तर प्रश्नों पर ही निर्भर होते हैं अर्जुन नीति बस तब नीति है जब तक वो लाभ कराती है इति ही नीति वालों को इस रणभूमि में लाती है उठ चले ए वो लौट के वापस तो कब आते हैं अर्जुन हर प्रतिशोधों के चलते रण किए ही जाते हैं। अब करो वही जो एक पिता को करना शोभा देता है। लोहा तो वो है जो लोहे से डटकर लोहा लेता है। इश्वर का क्या है वो ईश्वर है दोनों लोग के स्वामी। पर हम तुम साधारण जंतु हैं। आड मास के बोल वो निर्जन में निर्मोह है जीवन की गाड़ी दुखी थी पर हम तुम दोनों में मैं जो धरती में वो तेरे बेटे का शव था अर्जुन अब तुम शोक में पड़कर समय को व्यर्थ नहीं करना तेरे अधिकारों में है अपने बेटे का करना के ना क्यों वन पे फिर संबंधों के ताने-बाने के सब का को भी तो है न Marniu, ja! Szanowni से Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie K se manol kwirk ise bar.